नमस्कार आगे हम लोग शुरू करते हैं शरीर के बारे में काफी कुछ जानकारी अभी हमको मिली उससे जुड़े हुए कोई भ्रम सच्चाइयों को भी हमने थोड़ा देखा भाई को देखा संवेदनाओं को देखा मानव में निपट लीजिए निपट लीजिए आराम से आराम से कोई गड़बड़े नहीं मानव में एक फैकल्टी शरीर है एक फैकल्टी मैं है अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मे के ऊपर करने वाले हैं इसमें भी निवेदन उतना ही है यदि ये सब बातों को आप अपने रेफरेंस से सुनेंगे खुद के रेफरेंस से सुनेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा है न और, और पुरानी किसी यादों से सुनेंगे तो शायद ठीक से पकड़ में नहीं आएगा <coughs> यहां पर मैं को ही जीवन कहा गया इसी का नाम जीवन है क्योंकि मानव में एक शरीर है और एक मैं हूं जीने नाम की जो चीज है जीने की ख्वाहिश जीना ये सब मैं से जुड़ता है इसीलिए इसका नाम यहां पर रखा गया जीवन कि मानव में दो चीजें एक जीवन एक शरीर शुभमान थोड़ा बच्चों को ध्यान रखना भाई आप बड़े हो ना तो जो छोटे बच्चे रोएंगे थोड़ा समझाना उनको है ना शुभमन ठीक शुभमन बहुत अच्छे लड़के हैं यहां बैठे हैं पीछे तो मानव में जो जीने वाली एंटिटी है वो है जीवन है वो मैं ही हूं ये मैं क्या करता रहता हूं तो हमने कल एक नाम दिया था कि निर्णय करने वाला है इन्फॉर्मेशन लेना गौरव भाई इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करना और इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ उनको तौलना निष्कर्ष बनाना डिसीजन लेना और उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करना उसके लिए पुनः ऑर्डर करना ये काम मे का है मे के मे के कुल इतने काम हैं चीज़ों को ठीक से परसीव करना उसकी इन्फॉर्मेशन लेना क्या है क्या है और मेरा क्या रोल है करना क्या है वो सबको तय करना और उसके बाद निर्णय करके उसको पासान कर देना आगे शरीर उसका पालन करता रहता है अब देखिए हम लोग जिसको कह रहे हैं तनाव दुख परेशानी वो सब क्या चीज़ है मैं ही एक तरह का निर्णय लेता हूँ और मेरा ही एक दूसरे तरह का निर्णय है ये दोनों निर्णय में हारमनी नहीं है इसी का नाम दुख है मैं ही एक तरीके से सोचता हूं और मैं ही एक दूसरे तरीके से सोचता हूं और पहले वाला तरीका और दूसरे वाला तरीके पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है विरोध है, अंतर है, इसी का नाम समस्या है इसी का नाम दुख है इसी का नाम भय है तनाव है टेंशन है गुस्सा है सब इसी का है एक छोटी सी कहानी से समझ में आता है एक व्यक्ति अपने घर पहुंचते हैं शाम को देखते हैं दूर से एक बच्चा खेल रहा है घर वहां पर है तो देखा कि बच्चा खेल रहा है अब ये देखिए कैसा होता है इस पूरी पूरी घटना को देखिए आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है और हम लोग किस लेवल पे बात कर रहे हैं क्या काम करने की बात कर रहे हैं वो समझ में आएगा तो एक बाला एक मानव अपने घर पहुंचा भाई घर पहुंचा तो देखा एक बच्चा खेल रहा है बड़ा अच्छा बच्चा किसका बच्चा है और ये तो आप नहीं है सुखी हुआ कि दुखी आप लोग को बोलना है सुखी दुखी जो भी होता रहे सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है सुखी हो रहा है अभी पंद्रह कदम दूर है बाप पंद्रह कदम दूर खड़ा है है ना? और चल रहा कहानी कितना प्यारा बच्चा है इस बच्चे को तो बड़े होके कलेक्टर बनाऊंगा सुखी हो रहा है कि दुखी अभी यहाँ आदमी सुखी हो रहा है बच्चा वहाँ पर अभी खेल, खेल रहा है वो तो खेल ही रहा है तुरंत सोचा कि कलेक्टर बनाने में तो बहुत कॉम्पिटिशन है सुखी कि दुखी बच्चा तो अभी भी खेल ही रहा है कलेक्टर बनाने में कंपटीशन है तो क्या हो गया लोग कोई तो कोई तो लोग पढ़ते ही हैं कोई तो बनते ही हैं तो ये भी बन जाएगा सुखी के दुखी सुखी हो गया है ना तो लेकिन कलेक्टर बनाने में पैसे बहुत लगते हैं पैसे नहीं है कहां से लाऊंगा तो सुखी के दुखी दुखी हो गया बच्चा अभी खेल ही रहा है अचानक ध्यान आया बाप की एक सीख याद आई अरे पैसे जो होते हैं वो औलाद के लिए होते हैं तो अपने पास ये फ्लैट रखा है उसको बेच देंगे पैसे क्या प्रॉब्लम है सुखी की दुखी सुखी। तो कोचिंग कराना पड़ेगी तो यहां अपने शहर में तो होती नहीं दिल्ली भेज दूंगा कोटा भेज दूंगा तो दिल्ली भेज देंगे जी पैसे भी हो गए दिल्ली भी हो गया अभी सुखी की दुखी सुखी अब लग रहा है बात आगे बढ़ रही है बच्चा की तरफ पिताजी जा रहे हैं कदम से तो कदम चलते जा रहे हैं है ना बच्चा अभी खेल ही रहा है बच्चा अभी खेल ही रहा है फिर सोचा कि दिल्ली में भेज देते हैं तो वहां तो बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं फ्लैट भी बिगड़ जाएगा पैसे भी चले जाएंगे और कलेक्टर बनने की जगह बिगड़ जाएगा सुखी कि दुखी? दुखी दुखी हो गए और एक क्या हजारों बच्चे ऐसे हो रहे हैं यहां से निकल के जाते हैं माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं ये लगाते हैं क्या हो गया भैया अरे अभी से क्यों माइक यार रख रहे हो ना अभी शुरू ही नहीं हुआ फिर माइक आ गया आपको ऐसा लगता है पांच सात लोग है माइक माइक वाले उनको एक ही लाइन में बिठा देना चाहिए बेचारे माइक में दौड़ना पड़े तो चल रहा है कि सारे कहानी सुनते हैं कोई ना, पता लगा कोटा में जाके फांसी ले लेता ले है कोई ये ले लेता ले है कोई वो ले लेता है ऐसा पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा बाप एकदम बच्चे के नजदीक ही पहुंच गया अभी दुखी है कि सुखी दुखी, दुखी। बच्चे गाल में लगा चलो दिन भर खेलते रहते पढ़ाई लिखा कर बेटे ने भी देखा यार वहां कुछ और आदमी था ये पंद्रह कदम आते थे इसको क्या हो गया है ना बच्चे को समझ में आया क्या उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ ये मेरे से गलती हुई कि पापा से गलती हुई कि ऑफिस से परेशान आए अभी तो मुस्कुरा रहे थे इस बीच में कांटा लग गया क्या हो गया किसने काट खाया <coughs> अब इतना सारा चल रहा है जब हम सुख की बात करते हैं आदमी बड़े आरुचि से बैठे रहते हैं उनको पता है यार कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इनको पता भी है कि नहीं पता है मुझे सब पता है हर जगह कितना कॉम्प्लिकेशन है सबका एड्रेस है मेरे पास इतने तरह के विचार इतने तरह की बातें हमारे अंदर चल रही हैं जब भी कभी है ना मैं ही अपना सहयोग कर देता हूं मैं सुखी रहता हूं और जब भी कभी मैं अपना असहयोग करता हूं तो दुखी रहता हूं ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब अग, इसका तो फिर सीधा छोटा सा उत्तर है कि पूरे समय आप अपना सहयोग कर लो कर लो जी होता हो तो करना ही चाहिए लेकिन होता नहीं है क्यों क्योंकि हमारे पास जितने इनपुट आए हैं वो इनपुट में ही अभी वो पूर्णता नहीं है इनकम्प्लीट है इसलिए वो आपस में अंतर विरोधी है आप अपने बच्चे को सुखी भी देखना चाहते हो कलेक्टर भी बनाना चाहते हो सुखी होना और कलेक्टर होना एक बात है क्या है ना तो यह समझ में आ जाए कि ऐसे अंतर्द्वंद से ग्रसित हम रहते हैं इसी का नाम दुख है परेशानी है तनाव है अब बहुत सिंपल उपाय किसी ने कह दिया जी एक काम करो जी गहरी सांस लो जी सुखी हो जाओगे यार कैसे हो जाओगे लॉजिकली नहीं दिखता है किसी ने कहा ये काम करो जो चल रहा है ना उसी में हा में हा मिलाओ सम स्थिति बना कर रखो समझौता कर लो करेक्टर बना तो भी ठीक नहीं बना तो भी ठीक तो ऐसा हो पाता है क्या यह व्यवहारिक है क्या समझौता व्यवहारिक चीज है क्या समझौते से कोई सुखी नहीं हो सकता समझौते का मतलब ही है हम समझौता जब करते हैं जब कोई समाधान निकलने का रास्ता नहीं होता है हार जाते हैं थक जाते हैं है ना रो जाते हैं उसके बाद समझौता करते हैं अब जिंदगी टा, टालनी है काटनी है तो समझौता करते हैं यहां पर सुख बराबर समझौता नहीं है ना समाधान एक अलग चीज है यहां गुजरात से लोग आए होंगे तो गुजरात में जब गए समाधान तो लोग बोले वाह वाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप तो हमका इतनी जल्दी लोगों को अच्छा लग गया मतलब कोई डाउट है बातचीत में पता चला कि वहां समाधान का मतलब होता है समझौता गुजराती समाधान नहीं है गुजराती समाधान बराबर समझौता लड़ाई हो गया आप समाधान कराओ मराठी में समझदारी का मतलब मला नहीं माला महित बरा है बरा है चांगला है तो ये समझ में आया ना तो समझौता करके अपने को पटाया जा सकता है ना ही इग्नोर करने से हो सकता है ना ही है ना तो होगा कैसे स्वयं में व्यवस्था चाहिए हारमनी चाहिए हारमनी कैसे चाहिए तो हार्मनी का मतलब यह हुआ कि अंतर विरोध से मुक्त होना मेरी एक क्रिया से मैं ही दूसरी क्रिया को जब जाता हूं तो दूसरी क्रिया मेरी पहली क्रिया के सहयोग में होना चाहिए कहां तक चाहने से लाकर करने से लाकर होने तक एक आदमी से लाकर पूरी परंपरा तक समझने से लाकर प्रमाण तक ये सब जगह में हमको कंसिस्टेंसी चाहिए उसको कहते हैं विचार में समाधान जैसे अभी मैं ए, मैं आज जिस प्रकार से सोचता हूं, मैं दूसरी बार जैसा सोचता हूं, वो पहली बार के सोचने के साथ ही सोचता हूं। हमारे कोई विचार में आपस में टक्कर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे को समाधान हो गया किसी भी प्रकार के जो हम चाहते हैं करते हैं होने वाला है करने वाले हैं उसमें हमारे को कोई एक विचार दूसरे विचार के विरोध में खड़ा नहीं दिखता सहयोग करते हैं हम मैं अपना ही सहयोग करता हूँ उसी का नाम समाधान है अभी हम नहीं कर पाते हैं। खाली इतना सुन लेने से भी नहीं कर पाएंगे उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए उसके साथ पूरी चाहिए तभी ये होने वाला है ये ठीक है ना बात और देखिए कितनी सारी एक्टिविटी हम एक सेकंड में करते हैं जीवन में इतनी तेजी से काम होता है है ना कि आप एक सेकेंड में तो पूरी दुनिया घूम के आ जाते हो पूरी शरीर यात्रा का मूल्यांकन कर लेते हो तमाम तरह की चीज़ों की घटनाओं को याद कर लेते हो और उन सब घटनाओं में दुर्घटनाओं में आपको एक डायरेक्शन चाहिए समाधान चाहिए अगर वहाँ पर कोई हारमनी बनती है तब आदमी चैन में आता है नहीं तो आदमी बेचैन घूमता रहता है हम बाहर कितना भी चैन को पैदा कर लें स्वयं में यदि चैन नहीं है तो हम उसको कहीं पर भी है ना बेचैनी से मुक्त होकर जीने की जगह में नहीं पहुँचेंगे तभी जरूरत पड़ी इसको ठीक से समझने की कि ये जीवन में क्या क्या क्रियाएँ हैं तो जीवन में कुछ क्रिया होती रहती है और कैसे उनमें हारमनी होना चाहिए कैसे हारमनी होती है इसको हम लोग समझेंगे ठीक और उसका सिद्धांत क्या उसको समझते हैं एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं इच्छा आप लोगों में से कितने लोगों में इच्छा होती है हाथ उठाओ सब में होती है इसका मतलब क्या सब में होती है किसी में नहीं होती है। होती है इच्छा इच्छा होती है तो क्या होता है आपको पेट में दर्द होता है सिर में खुजाल होती है नाक में छीक आती है क्या होता है हेने तो थोड़ी कहा कि आप इच्छा करने के बाद क्या करते हो ये नहीं कहा इच्छा होती है तो आपके अंदर क्या होता है अब इच्छा आती है तो विचार आते हैं विचार आते हैं तो इच्छा होती तय करो आपस में आप लोग क्या होता है संवेदना होती प्रेरणा जगती है एक प्रकार से खुशी होती है हा उत्साह आता है इसका मतलब अगर खुशी चाहिए तो इच्छा करो ऐसा कह रहे हो ना आप उत्साह बनता है विचारों का दोनों खत्म हो जाता है जैसे इच्छा हो गई बी एमडब्ल्यू कार फिर क्या होता है विचार्द खत्म हो जाता है कि शुरू हो जाता है? हाँ जी माइक माइक दीजिए बाजूवा, इधर इधर आपके बाजू ये लाइट नहीं चल रही तो ठीक है क्या आपके लिए ठीक हाँ, है, दिख रहा है बोर्ड ठीक है ठीक है मेरे लिए भी ठीक है थोड़ा हाँ जी चाहत चाहत होती है उस चीज की इसलिए इच्छा पैदा होती है होता क्या है इच्छा में होता क्या है इच्छा ही तो चाहत है ना क्या होती है इच्छा यदि हम किसी चीज को पाना चाह रहे तो वो इच्छा है ना मरी इच्छा में होता क्या है मतलब इच्छा और विचार एक ही चीज है मन में लगाए ना फिर मन भी आ गया इसमें और कोई शब्द सब शब लिया <laughs> कुछ कमी का एहसास होता है हाँ जी और कोई बताएं आप जो भी उत्तर दे रहे हैं आपका भरोसा है सही दे रहे हो एम रेस के कारण होती है मतलब एम में भूख लग रही होती है थरप थी बराबर इच्छा हाँ जी शिविर क्या है पहले हैं हाँ। से? हमने तो ये पूछा ही नहीं इच्छा होती तो आप में क्या होता है जैसे चलो आगे बढ़ाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि आपने को बहुत सारी चीज समझ नहीं है ना अभी ये तो समझ में आ गया कोई भी चीज आपके अंदर होती है जैसे आपने बोला मम्मी है ना आज आपसे बात करने की बड़ी इच्छा हो रही थी आज गुलाब जामुन खाने की बड़ी इच्छा हो रही है आज ये इच्छा हो रही है वो इच्छा हो रही है इसमें होता क्या है इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये समझ में आता है आपके अंदर कोई चित्र बनता है आपके अंदर क्या होता है एक चित्र की रचना होती है शरीर में नहीं होती है ना ब्रेन में होती है आपके अंदर ये चित्र बनता है ना ये आंख में बनता है चित्र कहां बनते हैं सारे मैं में बनते हैं भूल जाओ उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आया आओ चेतन चेतन छोड़ दो छोड़ दो थो बाहर गेट के ठीक से समझो आपके अंदर चित्र बनाने की क्रिया है, है या नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है है ना? जैसे जैसे आंख बंद करो सारे, सारे लोग सारे लोग आंख बंद करो ताकि ऐसा ना हो कि, कि आख में चित्र बन रहे हो और मैं बोलूं तो बताना चित्र बन रहे हैं कि नहीं बन रहे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है आंख बंद है मारुति 800 हंड्रेड कार्ड दिख रही है वाइट वाली ब्लैक वाल वाली थोड़ी व्हाइट वाली मारुति एट हंड्रेड दिख रही है रोटी दिख रही है तवा रोटी दिख रही है बेलन दिख रहा है दिख टीवी दिखता है अमिताभ बच्चन दिख रहा है केबीसी वाला नहीं शोले वाला शोले वाला दिख रहा है ऐश्वर्या दिख रही है जूता दिख रहा है चप्पल दिख रही है जिगलू दिखता है जिगलू आपने दिखता है तो क्या समझ में आया जीवन में एक चित्र रचना के नाम की क्रिया है कौन सी रचना कौन बना कौन बनाता है चित्र मैं बनाता हूं कौन है चित्रकार इतने दिन से एक प्रश्न चला रहा था कई साल से पचास साल हो गए ये कौन चित्रकार है आज उत्तर हो गया उसका इस प्रकृति में चित्रकार कौन है जीवन चित्रकार है बात समझ में आ गई जब भी कभी कोई एक चित्र हमको बार बार बनता है हम बोलते हैं कि हमारे अंदर वो इच्छा हो रही है बार, बार बार बनने से फिर वो इच्छा हमारे में बलवती होती रहती है हम बोलते हैं बहुत तेज इच्छा हो रही है है ना जैसे किसी एक भाई के मन में इच्छा हो गई कि चार दिन हो गए लड्डू तो इन्होंने खिलाया नहीं ना तीन दिन से खिलाया नहीं चौथे दिन खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे अब लड्डू की इच्छा हो गई उसके बाद क्या करता है अभी अपन शरीर की बात नहीं कर रहे हैं जीवन में बात कर रहे हैं लड्डू की इच्छा हो जाने के बाद क्या वो व्यक्ति जीवन जो है शांत हो जाता है या एक और क्रिया शुरू करता है फर्दर एक एक्टिविटी शुरू होती है क्या कौन सी क्रिया शुरू होती है कैसे मिलेगा कब मिलेगा कहां मिलेगा इत्यादि इत्यादि प्रश्न खड़े होते हैं है ना अब बात तो यहाँ जीवन विद्या शिविर चल रहा है और आपके ध्यान में तो आ गया लड्डू अब आप लड्डू के प्रश्न में उत्तर में लग गए गर्दन इधर हिला रहे हैं चल तो ये रहा है कि अभी बज रहे हैं बारह फिर खाना खिलाएंगे ये उस समय लड्डू देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है ना उसके बाद शाम को लड्डू यहाँ भी नहीं मिलेगा तो लड्डू मिलेगा इंदौर में तो इंदौर कैसे पहुँचेंगे तो इंदौर जाने का तरीका क्या हो सकता अभी इस पर आदमी काम कर रहे हैं इधर शिविर चल रहा जीवन जागृति न्याय है ना सुख समृद्धि ऐसा ऐसा कर रहे सब छः बजे जाएंगा यहाँ से निकल के तो सात बजे तक दुकान पे पहुँचूँगा तो पैसे हैं कि नहीं और वो दुकान पे जाना है तो छप्पन दुकान पे पहुँचना है कि छावनी में जाना है कि रामलाल की दुकान पे लेना है कि श्यामलाल की दुकान से लेना है और लड्डू कौन सा खाना है मेदे रवे कि रवे कि घी का कि इसका कि उसका कि तीस का इतनी देर में आधा घंटा में पता नहीं क्या क्या बातें होगी सब करते इसमें तो अभ्यास है ऐसा करते नल ठीक आरीर यही बैठा हुआ है शरीर यही बैठा है पूरा घूम घाम के आ गए हाँ <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> तो दूसरी एक क्रिया शुरू हो गई इसको कहा विश्लेषण कि इसमें मुख्य प्रश्न कैसे मिलेगा कब मिलेगा जैसे ही कुछ तय हुआ जैसे ही कुछ तय हुआ कि शाम को छः बजे यहाँ से क्लास खत्म होगी पौने छः बजे निकल लूँगा ठीक पौने छः की बस आती है तो अब जैसे तय होता है पौने छः बजे निकलना एक निर्णय हो गया तो क्या लिख दिया उसको चैन हो गया पौने छ धीरे से कल्टी मारा कोई बोले कहाँ जा रहे बोले ऐसा निकल लो है ना उसके बाद यहां से भागना इंदौर एक घंटा लगेगा अब सब चीजों का चयन हो रहा है एक क्रिया के पीछे दूसरी क्रिया दूसरी क्रिया के साथ तीसरी क्रिया अपने आप ही चालू हो रही है और बीच बीच में क्या हो रहा है तुलन भी होता जा रहा है।, है ना कैसे तुलन हो रहा है कि रामलाल की दुकान का खाना है कि श्याम का फिर है ना वो मोती का लड्डू खाना है या रवे का वो महंगा वाला जेन स्वीट का या है ना और किसी अपना स्वीट्स का ये सब निर्णय करते जा रहे हैं हम इसको कहा तोलते जा रहे हैं और चयन करते जा रहे हैं जैसे ही पता चला लड्डू खाना है विश्लेषण हो गया शाम को छ बजे भागेंगे पौने छ निकलेंगे है ना बस पकड़ेंगे और राम लाल के जाएंगे पैसे ले लेंगे और बढ़िया से आज लड्डू खा के आएंगे तो यही बैठे बैठे बोलने लगे सर क्या बढ़िया क्लास ले रहे हो वाह मजा आ गया लड्डू का आ रहा है मजा उसको क्लास का नहीं आ रहा है लेकिन लड्डू अभी खाया भी नहीं है तो पांचवी ग्रह कौन सी चालू हो गई उसका स्वाद लेने लगे तो किस किसका स्वाद लेना चाहते हैं लड्डू का स्वाद लेना चाहते हैं लड्डू है? से मिलने वाले सुख का स्वाद लेते रहते हैं अभी लाल पेन में लिख रहा हूं आता नहीं है इसलिए लाल में लिख रहा हूं अब देखिये छोटी सी एक लड्डू की कहानी थी वो कितनी लंबी हो गई जीवन में इतनी सारी क्रिया हो रही ये सब भूल जाइए आओ चेतन सूक्ष्म शरीर यह सब कुछ समझ में अपने कुछ भी नहीं आया कभी भी समझना होगा तो क्रिया पक्ष को पहले समझना होता है फिर व्यवहार पक्ष को समझना होता है फिर तत्व पक्ष को समझना होता, है। को समझना होता है। क्रिया अगर ठीक से पकड़ म जाएगी तो व्यवहार पकड़ में जाएगा, तो तत्व को बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है नहीं तो ने कोई टुकड़ा नहीं है टुकड़ा अलग अलग नहीं है यह सब मिलकर एक कार्यक्रम है पूरा उस कार्यक्रम को पूरे को समझना है बात समझना आप ही के अंदर ये तुरंत के तुरंत होती जा रही आप ही चित्रण कर रहे हो आप ही तुलन कर रहे हो आप ही विश्लेषण कर रहे हो आप ही आस्वादन कर रहे हो आप ही चयन कर रहे हो जब भी अब इसमें प्रॉब्लम क्या है किसको आप समस्या बोलते हो जो चित्रण हो गया यदि उसका तुलन ना हो पाए यदि उसका विश्लेषण ना हो पाए यदि चयन ही नहीं हो पाए ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं कि हम जा पाएंगे जैसे लड्डू के धान ले आपको ये पता है कि ये छह बजे का बोलते हैं सवा बजे खत्म करते हैं क्लास में जाऊंगा बस निकल जाएगी और बस निकल जाएगी तो मैं मोटरसाइकिल जाऊंगा तो देर लगेगी जब तो दुकान बंद हो जाएगी और दुकान बंद हो जाएगी लड्डू मिल ही नहीं पाएगा अभी आपके लिए क्या हो गया ये ये समाधान हुआ या समस्या और अभी वजह तो बारह ही है और समस्या अभी से आ गई तो सारी समस्या क्या है सारी समस्या क्या है जो भी हम चित्रण कर लेते हैं उन चित्रणों का अगर यह तुलन विश्लेषण चयन आस्वादन ना हो पाए तो दुख होता है इसी को कहा इच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसको अगर ठीक से समझेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी तो जो हमारी इच्छा हो गई अगर दिन भर में जिंदगी भर में है ना हजारों इच्छा हमने की मान लो एक उदाहरण लेते हैं, एक हजार इच्छा हमने करी कितनी इच्छा कर ली एक हजार नौ सौ निन्यानवे इच्छाएं यदि पूरी हो गई और यदि एक इच्छा अधूरी रह गई तो क्या हुआ तो नौ सौ निन्यानवे क्या हुआ ये संकट है कि नहीं है ना नौ सौ निन्यानवे इच्छा पूरी होते हुए भी यदि एक इच्छा अधूरी रह गई तो दुख फिर एक इच्छा को पूरी करने चले इसी बीच में हजार इच्छा और हो गई अब क्या करे आदमी ऐसा होता है या नहीं होता है दिक्कत का दिक्कत बनाई हुआ है फिर उन हजारों इच्छा को पूरा करने गए उसमें से फिर एक दो छूट जावे तो फिर दुख यहां तक पूरी मानव जाति अब तक पहुंची है पहुंची कि नहीं पहुंची आपकी जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है या नहीं है कई बार अच्छा अच्छा भी होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि इच्छा हमने कर ली वो अभी पूरी नहीं हुई है और उसमें लगे हुए हैं रेडियो कोई चला रहा है यहीं पे? कोई बात नहीं कभी जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं साहब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पति पत्नी में बहुत लड़ाई है मैं बोलता हाँ नहीं होगी दो पति पत्नी की बहुत पट रही है। पट भी आती कभी कभी कैसे पट गई एक लड़की का ख्वाब था मारुति 800 कार जिंदगी की सफलता किस बात में है तमाम मेहनत करके कार खरीदनी है है ना और आप संयोग से शादी होती है कभी कभी कुंडली ठीक मिल जाती है और एक लड़का ऐसा मिल गया जिसकी जिसका भी ख्वाब था मारुति 800 कार दोनों के पटेगी कि नहीं पटेगी दोनों के पटेगी इसको बोलते हैं प्रॉपर मैचिंग प्रॉपर मैच हो गया दोनों के ख्वाब बन गए क्या बन गया मारुति 800 कार दोनों बेचारे टीचर है ना उससे अधिक ख्वाब नहीं देख सकते क्योंकि उनको पहले से ही संयम ही परिवार के से ज़्यादा ख्वाब देखना नहीं तो परेशानी हो जाएगी और तनख्वाह मिलती छः छः हज़ार रुपया आठ आठ हज़ार रुपया दोनों ने शादी के तुरंत बाद तय किया क्या लेना तो कार ही है शादी इस बात पे हुई थी उन्होंने पूरी योजना बना ली हर महीने इतने पैसे इसमें खर्चा होंगे इतने पैसे इसमें होंगे और हर महीने पाँच हज़ार रुपये तो साल के बचेंगे साठ कार आती है मान लो तीन लाख की तो कितने साल में कार आएगी आप लोग घनी सीखे होंगे जल्दी बताओ तो जानते हो पाँच साल में कार आ जाएगी अब अगर ये योजना बन गई तो दोनों अच्छी पटेगी की अच्छी फटेगी कि नहीं फटेगी फट पट रही जी बहुत बढ़िया पट रही क्योंकि लक्ष्य समान हो गए उनके लक्ष्य अधूरे ही अलग बात है समान हो गए, तो भी लगता है कि पट रही है दोनों बिल्कुल रात दिन सुबह टाइम से उठ के स्कूल जाते हैं अपना दिन भर काम करके आते हैं एक नागा नहीं करते तनखा कटवाते नहीं है और बिल्कुल बची गुची सब्जी खरीद के लाते सस्ते वाली ताकि पांच में का घटाना हो जाए क्योंकि हर महीने बचाना ही है और रात दिन एक एक पैसा बचा बचा बचा, बचा बचा बचा बचा बचा बचा करते रहते ताकि एक दिन वो कार आ जाए जिंदगी उनकी सफल हो जाए सुख की आशा में अभी बढ़िया संयम से जीते रहते हैं और इतनी अच्छी ट्यूनिंग उनकी हो जाती है एकदम अद्भुत ट्यूनिंग अगर इस बीच में कोई मेहमान आ जाए तो उनको लगता नहीं कि मेहमान आए उनको लगता खर्चा बढ़ गया दोनों को लगता क्या है मेहमान थोड़ी लगता है खर्चा बढ़ गया लगता है आंखों आंखों में एक दूसरे में शेयरिंग हो जाती है मान देखा वैसे आते से बोलते आइए आइए बहुत अच्छा लगा आप आके हमारा तो उपास है आप क्या खाएंगे बताओ <laughs> पति सोचता क्या पत्नी स्मार्ट पत्नी मिली यार मेरे दिल की बात कह दी है ना और ऐसे करते रहते हैं और पूरे पांच साल हो जाते हैं और है ना कार खरीदने जाते हैं <clears throat> कार लेने गए तो पता लगा मारुति कार वालों ने पच्चीस रुपए दाम बढ़ा दिए ऐसा लगा जिंदगी पहली बार तो बेकार हो गई लेकिन कंट्रोल क्या कंट्रोल करना अभी है अभी इतने दिन रुके दो और थोड़े दिन रुक जाओ लेकिन पत्नी ने, ने पहली बार पति को डांट लगाई कि क्या हो तुमको पता ही नहीं है तुमको पता होना चाहिए ना प्राइस बढ़ने वाली है अपन कहीं सुधार लेके ले लेते ले लेकिन कोई बात नहीं लड़ाई पहली बार हुई लेकिन अभी टाल दी गई दो महीने बाद तीन महीने बाद कार आ जाएगी क्या दिक्कत है तीन महीने बाद कार आ गई अब वो पति हमेशा वहाँ से लौटते समय शोरूम से आते क्योंकि रेट वेट ठीक है ना इस बीच में कलर भी पसंद हो गया है ना कार का कलर पसंद हो गया एक्सेसरीज क्या लगवानी क्या नहीं लगानी बड़े खुश थी और फाइनली एक दिन वो दिन आ गया जब उनको कार लेने जाना है जिंदगी की सफलता दुकान वाले भी पहचानते हैं कि इनकी जिंदगी की सफलता है मारो उसमें लाल पत्ती लगा के है ना दो लाख तीन लाख की कार में पचास रुपये की पत्ती लगा के ऐसे लाल ऐसे गौरव से चाबी दे लीजिए सर आपकी कार है ना पति पत्नी भी बड़े खुश सुबह से तैयार हो गए बच्चों को भी तैयार कर दिया बच्चे भी खुश है ना बच्चों ने रास्ते में बोला पापा आइसक्रीम खाएंगे हाँ बेटा जरूर खिलाएंगे बच्चे भी मौका देख लेते हैं आज तो सब हाँ हो रहा है उधर से आते समय ने एक डॉल भी ले लेना ले। हाँ डॉल भी ले, ले लेंगे सब हाँ करते हैं क्योंकि आज तो वो दिन है जिसके लिए जी रहे थे बड़ी प्रसन्नता से कार लेके निकलते हैं कार का शोरूम ऊपर रहता है वहां से एक रैंप से कार उतारनी होती है सामने एक बड़ा सा रोड रहता है है ना पति पत्नी दोनों कार लेके रोड पे आते हैं और सामने से एक बड़ी सी गाड़ी चुई करके निकल जाती है उपाध्याय जी की इनको अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है ब्रेक लगाने पर ध्यान जाता है कि कार तो वो जा रही। एमडब्ल्यू अपन ने क्या ले ली ये तो बेकार है कार वो है अब क्या हो गया पिछले पांच साल का क्या उपलब्धि हुआ एकदम खाली हो गए जी है ना तो दिखता ही है कि अगर कभी किसी कारण से ये हो भी जाए और अधूरे कारण से इच्छाएं मिल भी जाएं और उनके पूरा होने का विश्लेषण भी हो जाए तो भी ये समझ में आता है कि प्राप्त होकर भी प्राप्त जैसा फीलिंग ही नहीं आता प्रती नहीं होता प्राप्ति होती ही नहीं है यहां तक हम पहुंचे हमारे सभी पूर्वज यहां तक पहुंची गए तभी उन्होंने कहा मानव के समस्त दुखों का कारण है इच्छा मैं नहीं कह रहा ये ऐसा कहा गया मानव के समस्त दुखों का केवल और केवल एक मात्र कारण इच्छा यदि उन्होंने ये कहा तो कोई गलत कहा गया है ना इच्छा नहीं कारण बताया बल्कि इच्छा इच्छा करते हैं पूरी नहीं हो पाती है तो हमको अब इच्छाओं को करना नहीं चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात हो रही लेकिन दुख का कारण क्या है इच्छा आप भी ऐसा मानते हो या नहीं मानते आप में से कोई कोई मानते हैं ऐसा हा या ना मानते हैं है, कोई नहीं मानते होंगे आपकी जिंदगी में ऐसा होता है या नहीं होता है तो क्या करते हैं आप वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल थ यू एक हजार इच्छा करें 999 सौ पूरी कर लें, एक अधूरी रह जाए तो भी अधूरापन एक को पूरा करने जाएं, है ना एक पति पत्नी देखिए एक ख्वाब बनाते हैं एक बढ़िया बंगला बनाना है और मिनट दो मिनट में सेकंड दो सेकंड में ये जो घर होता है ये घर कितना सुंदर हो सकता है क्या मेरा घर कैसा होना चाहिए उसका चित्रण कर लेते हैं और चित्रण करने में समय कितना लगता है जरा सी देर में उसका चित्रण हो जोरदार बंगला होना चाहिए हो गया चित्रण अब इस जोरदार बंगले को बताने में समय लगता है जाते हैं इंजीनियर के पास उसको बताते हैं कि मेरा जोरदार बंगला बनाओ कागज पे पहले जमीन पे नहीं कागज पे तो इंजीनियर साहब एक दो सिटिंग करते हैं दो चार घंटे बात करते हैं फिर उसका आइडिया को डाउनलोड करते हैं कि आखिर इसका जोरदार बंगला का मतलब क्या है जो जो जोरदार बंगला उसने मिनट सेकंड में बनाया था उसको इंजीनियर साहब को कागज में बनाने में बोलता सात दिन में आना दस दिन बाद आना दूंगा बना के तो जो आपने चित्रण किया सेकेंड दो सेकेंड में उसको शरीर से जब चित्र बनाने लगे तो दस दिन लगे फिर वो चित्र लेके आप पहुँचे ठेकेदार के पास और आपने दे दिया उसको कि यह बिल्डिंग बना देना मेरा और उस बिल्डिंग को बनाने में उसने 10-20 आदमी लगाए और 10-20 आदमी मिलके साल भर के अंदर वो आपका बंगला तैयार किए, तो पावरफुल कौन है बंगला बनाने को है तो ना मैंने जो काम सेकंड तो सेकंड में किया उसको स्थूल रूप में लाने में इतने सारे लोग और इतने सारे लोगों के शरीर की शक्ति भी लगी ऐसा होता है कि नहीं होता? तो पति पत्नी ने फटाक से निर्णय कर लिया सुंदर बंगला बनना चाहिए हो गया जी अब क्या हुआ जी पूरा डिटेलिंग हुई सब कुछ पति पत्नी दोनों के हिसाब से बनाया गया और उसका उद्घाटन रखा गया क्या रखा गया उद्घाटन अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात जितने मेहमान आते हैं वो सभी लोग उस बंगले की तारीफ़ करते हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने उनकी रोटी खाई है ना इसलिए उनको थोड़ा नया नया लगता है इसलिए करते रहते हैं पति पत्नी पूरे समय बोलते रहते हैं नहीं जी इतना अच्छा भी नहीं बना जी नहीं जी इतना अच्छा भी नहीं बना क्या क्या कारण भाई ऐसा क्यों नहीं अच्छा बना क्योंकि ड्राइंग बनाने से लाकर बिल्डिंग बनाने के बीच की अवधि में भी उनकी चित्रण की क्रिया खत्म थोड़ी हो गई थी उन्होंने इस बीच में मिश्रा जी घर देख लिया शर्मा जी घर देख लिया अमिताभ बच्चन घर देख लिया अम्बानी के घर देख लिया इसका घर देख लिया उसका घर देख लिया जब हमारा बन के आया उद्घाटन हो था पत्नी बार बार देखती तुमने ये बाथरूम बनवाया तुमने ये अलमारी यहाँ रखवाई ये तुम्हारे ड्राॅइंग रूम मैं बिस्तर का रखाऊँगी है ना उनको लगता है कि हमारा घर तो ठीक से बनाया नहीं क्योंकि चित्रण की रुख थोड़ी गई चित्रण की रुक थोड़ी गई चित्रण में तो बंगले अभी छपे चा, जा रहे हैं कितने बंगले छप गए एक बंगले को आपने प्रिंट लिया और काम शुरू किया और लाखों बंगले जो छपे हुए उनका प्रिंट का क्या होगा वो कब बनेंगे वो इसलिए जो बंगला बना भी उद्घाटन हुआ उसमें मजा नहीं आ रहा मजा कभी कभी आया कब कभ कब आया जब अपने बचपन के दोस्त आ गई देख तेने बनाया कि वैसा कर देने कैसे बनाया देख इसमें थोड़ा मजा आया थोड़ा ईर्षा देश हुई है ना तो यह समझ में आ जाए कि इच्छाएं इस प्रकार से आदमी को दौड़ा रही है आदमी दौड़ रहा है या आदमी को इच्छा दौड़ा रही क्या कर रहा है और इच्छा कौन कर रहा है आप इच्छा करते हैं और आपकी इच्छा आपको दौड़ाती रहती है अब आप बताइए आपसे ज्यादा गुलाम कौन है हम सब किसके गुलाम हैं करें तो करें क्या <coughs> तो मेरा यह प्रश्न है आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है होता है तो क्या करते हैं आप गुलामी करते हैं तो क्या क्या करते हैं उसमें चलिए मैं ही बता देता हूं पूरी माना जाती में इसके लिए अब तक सिर्फ दो ही उपाय आए हैं तीसरा मेरे पास इधर नहीं है, इसमें कुछ मैं देखना है, इसमें मेरे लिए है कुछ एक है इच्छा मुक्ति एक कार्यक्रम क्या है हजारों साल पहले से हमने हमारे ऋषियों ने हमारे विद्वानों ने हमारे पूर्वजों ने जिसको साइंटिस्टों ने जो भी नाम देना दे दो उन्होंने पहचान लिया कि मानव में इच्छाएं ही दुख का कारण है और इच्छा से हमको मुक्त रहना चाहिए ठीक है ये बात तो इसके लिए पूरा कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम इच्छा से कैसे मुक्त रहा जाए तो क्या कार्यक्रम होता है जैसे आपको भूख लगी तो खाने की इच्छा होती है इच्छा मुक्ति कार्यक्रम क्या बोलता है क्या करो उपवास अगर इच्छाएं मुक्त हो जाएंगे तो ना तो ना रहेगी बांस काम ही खत्म हो गया जी इच्छा करो ही मत भाव में रहो जो मिल गया खा लो जो नहीं मिला हरी इच्छा अपनी इच्छा नहीं अब हरी इच्छा से है ना अब हरी किसी को मिला ही नहीं तो कैसे पता चले हरी इच्छा है कि मेरी इच्छा ऐसे तमाम तमाम स्लोगन हमने सुन रखे हैं और उसको हमने कभी कभी प्रयोग करके देखने भी चाहे कैसा होता है या नहीं होता है है ना तो तमाम तरह की कठिन कठिन से कठिन तरीके निकाले एक तो मैंने छोटा सा नाम लिखा जिससे लक्ष्य यह है कि आपकी इच्छाएं कंट्रोल हो जाए इच्छा मुक्ति हो जाए उससे आप सुखी हो जाओ अच्छी नीयत से कहा जा रहा है लेकिन यह कार्यक्रम इच्छा मुक्ति कार्यक्रम सफल नहीं हुआ इच्छा मुक्ति कार्यक्रम सफल नहीं है कोई बताए क्यों सफल नहीं है इच्छा मुक्ति कार्यक्रम सफल क्यों नहीं है क्योंकि इच्छा से मुक्त रहने का प्रयास भी एक प्रकार की इच्छा है तो इच्छा मुक्ति भी इच्छा होने से यह कार्यक्रम संभव ही नहीं इट इज अनैचुरल जीवन में अक्षय शक्ति है ये जो जीवन है ये क्या चीज है कौन सी शक्ति चलता है ये अक्षय का मतलब क्या होता है और शरीर में जो है वो क्षय शक्ति है. है ना और जीवन में अक्षय शक्ति है आप एक बार इच्छा करने के बाद कई बार इच्छा कर सकते हो इसका मतलब भी अच्छा सकती है <coughs> आप क्या आपके साथ आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या आज आज आपने बहुत सोच लिया आप सोचना बंद हो गया ऐसा होता है नहीं होता ना बहुत सोचना के बाद थक गए तो भी आप सोचते हो कि अब मैं सोचूंगा नहीं क्या सोचते हो क्या सोचना नहीं है क्यों नहीं सोचना है इसलिए नहीं सोचना है इसलिए नहीं सोचना है और ये नहीं सोचना है वो सोचना है लेकिन सोचते रहते हो ये ये इंडिकेट करता है कि आप अपने शरीर को चलाने के लिए तो खाना खाते हो खाना खाते हो कि नहीं खाते हो आराम कराते हो नींद सुलाते हो कपड़ा पहनाते हो जो भी है इसको करते रहते हो लेकिन अपने आप को चलाने के लिए क्या खाते हो है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है वह अक्षय शक्ति अक्षय शक्ति पूर्वक चलता रहता है इसलिए सभी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं ये रुकती नहीं है इनको रोका ही नहीं जा सकता जैसे धरती गोल-गोल घूमती है और सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है रुकने वाली नहीं है इसी प्रकार से जीवन में भी ये जो क्रियाएं होती हैं ये अक्षय शक्ति संपन्न है इनको रोका ही नहीं जा सकता ये नेचुरल नहीं है इसीलिए तमाम इच्छा मुक्ति कार्यक्रम जो है वो फेल है लेकिन इस कार्यक्रम की कोई उपलब्धियाँ भी हैं और कुछ इसके साथ दिक्कतें भी हैं दोनों चीजों को हम ठीक ठीक सम्मान पूर्वक अध्ययन करेंगे क्या क्या इसमें अच्छा ही है इस कार्यक्रम में क्या अच्छा है रहा एक तो ये अच्छा रहा कि इन्होंने कभी भी धरती को बर्बाद नहीं होने दिया इच्छा मुक्ति कार्यक्रम में धरती बर्बाद नहीं हुआ जो भी लोग तप तपस्या तो साधना थमादी करने गए अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए उनकी रुकी कि नहीं रुकी है तो अभी प्रमाण नहीं है क्योंकि परंपरा में प्रमाण नहीं है उसका रुकी होगी किसी की लेकिन ये तो प्रमाणित है कि जब तक उनका कार्यक्रम चला तब तक धरती में एक चींटी का भी नुकसान नहीं हुआ है ना पूरी धरती तो बहुत बड़ी बात है किसी को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया ही नहीं ठीक है बात तो धरती बर्बाद नहीं हुई यह बड़ी अच्छी बात लेकिन और क्या हुआ जो अच्छा हुआ सकारात्मक भाग में जो हुआ अच्छी भाषाएं विकसित करी हुई और अच्छी बात करें तो बहुत सारा शिष्टाचार शिष्टाचार डेवलप हुआ यह पूरा आदर्शवाद जिसको हम लोग बोलते हैं ईश्वरवाद ईश्वरवादी जो कार्यक्रम रहा उस पूरे कार्यक्रम का यह उपलब्धि है वह अपने पे नियंत्रण पाने के लिए काम किए दूसरे पे नियंत्रण पाने के लिए काम कभी काम नहीं किए ये देखिए ब्यूटी उनका उस उस जमाने से काम किए जबकि लड़ाई झगड़ा मारपीट ये वो एक सामान्य बात थी जब उसको अपराध भी नहीं मानते थे है ना? जब उसको अपराध भी नहीं माना जाता तब भी वो लोग क्या किए अपने पे नियंत्रण को पाने का काम किए है ना और इच्छाओं को नियंत्रित करने का काम किए उसके एवज में क्या निकल के आया क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा धरती बर्बाद नहीं हुई और अच्छी भाषाएँ विकसित हुई और शिष्टाचार नाम की कोई चीज समाज में परंपरा में आई तो जोरदार ताली उनके लिए देखिए आज हम बात कर रहे हैं नियंत्रण आपने तो मैंने तो शब्द बनाया नहीं परंपरा विश्वास आदर्श स्नेह प्रेम ये सारी भाषा उन्हीं लोगों के दिया हुआ है उसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए जिन्होंने इसको अपने को समझने का नियंत्रण पाने का अपने को तप तपस्या में लगाया भले उसकी परंपरा नहीं बनी लेकिन ये तो उन्होंने दिया ही अपने को है ना इसके लिए उनका उनके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहने की बात ये बात समझ में आती है शिष्टाचार जिस प्रकार की बात हुई किस प्रकार से सभ्यता से रहा जाए दूरी बनाकर रखा जाए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए किसका लिया जाए लौटाया जाए ये वो तमाम तरह के जो शिष्टाचार के बाद जो भाई बीजेपे कि वेद में लिखा वेद में वो लिखा ये सारा शिष्टाचार है ना उसमें हमारे को वहां से मिला ही है, है ना उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें जिसको हम लोग आदर्श स्थिति मानते हैं या आस्था मानते हैं वो सारा हमको वहां से मिला है लेकिन क्या दिक्कत रह गई वो भी हम समझ लें परंपरा तो फिर बनी ही नहीं है वो तो छोड़ ही दिया दिक्कत क्या हो गई <coughs> जो लोग भी इसमें ज्ञान की तलाश में है ना ये स्वयं पर नियंत्रण पाने की तलाश में तब तपस्या साधना में गए उनके परिवार वाले कभी भी उनकी आंख में से आंसू सूखा नहीं तो संबंध जो था इसमें जो संबंधी लोग थे है ना कोई आदमी ज्ञान की तलाश में चला गया आज भी वो कहानी हम पढ़ते हैं तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं तो संबंध की जो नेचुरल एक बात थी जो पूर्णता चाहिए तृप्ति चाहिए उस परिवार में वो माँ के आंख में आंसू वो बीबी के आंख में आंसू सूखा नहीं तो दिखाई यही कि संबंध की तृप्ति नहीं हुई और परंपरा तो बनी नहीं इस प्रकार से क्या हुआ इच्छा मुक्ति के जितने भी प्रयास थे वो धीरे धीरे शनि शनि शनि शनि शनि क्या हुआ उसके प्रयासों में अब धीरे धीरे धीरे कमी होते होते होते अभी हम यहां पहुंच गए कि इस कार्यक्रम में अभी बहुत कमी लोग बहुत कम समय ही कोई जाने को सोचता है कोई इस पर रिसर्च करता ही है ऐसा नहीं कि नहीं करते लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है अब आपके सामने एक और प्रयास है दूसरा प्रयास आया इच्छा है न इच्छा पूर्ति कार्यक्रम कौन सा प्रयास आया ये क्या आ गया भौतिक बात इच्छा पूर्ति कार्यक्रम इसने क्या करा इसने बोला देखो फालतू के लफड़े मत पड़ो हरी मिला कि नहीं मिला पता नहीं चलता है है ना इधर आओ तुमको क्या चाहिए बोलो हम सब करके देंगे बोलो ना क्या चाहिए बोले हमको ये चाहिए बोले लाओ पैसे पैसे दो सामान ले जाओ इंजॉय दू लाइफ जो मन में आए वो करो क्या करो जो मन में आए वो करो जैसी इच्छा हो जाए वैसे तुरंत पूरा करो खाली आपके पास क्या होना चाहिए पैसा आपके पास पैसा होगा हम सब लोग मिलकर उस इच्छा को पूरा करेंगे उसका नाम आया क्या एक पूरा भौतिकवाद पूरा भौतिकवाद आया कैसे आया जैसे वो हमारी एक दीदी बैठी ना क्या नाम उसका लक्ष्य लक्षा नाम है ना लक्ष्या लक्ष्य लक्ष्य आने बोला मेरा तो बहुत मन कर रहा है क्या मन कर रहा है है ना मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आसमान में उड़ूं वैज्ञानिक ने बोला पैसे लाओ पैसे ले लिए रिसर्च शुरू हो गई है ना अभी रिसर्च कौन करेंगे जो घर में बहुत अच्छे से फिजिक्स केमेस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो तो करेंगे और कौन करेगा जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो तो करेंगे नहीं अब वो अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले लोग थे बड़े मेहनत करने वाले उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ढंग से पढ़े और वो धीरे धीरे ऐसे इंस्टीट्यूशन में गए जहाँ पर ये रिसर्च हो रही थी लक्ष्य ने अपना पैसा जमा करा कर रखे हुए हैं और वो पैसा जमा हो रहा है और अब उसके लिए रिसर्च चल रही है कि कैसे इस लक्ष्य को ले जा सकता है खूब सारा रिसर्च किया गया और धरती में ग्रेविटी का नियम क्या है लक्ष्य का वजन क्या है है ना और ज्ञान का वजन क्या होगा और किस गति से हम लेके जाएंगे ताकि ये बिना कहीं टूटे टाटे वापिस नीचे उतर आए और ऐसे करके तमाम रिसर्च के बाद 20 साल के बाद पता लगा एक एरोप्लेन का डिजाइन हो गया और ये डिजाइन तो हुआ सारे प्रकृति के नियम का अध्ययन करके ही हुआ लेकिन किसकी इच्छा से हो रहा है और लक्ष्य समझदार है कि नहीं अभी मैं ये पूछने नहीं रहा आप लोगों से बताना है मत अब भैया एक आदमी की मनमानी की इच्छा से वो इतना काम हो रहा है वो काम तो जायज ही हो रहा है ना इच्छा पे जायज काम हो रहा है चला जी फाइनली एरोप्लेन बनकर तैयार हो गया लक्षा को बोला कि बैठ बोलो मैं नहीं बैठूंगी पहले दिखाओ कुत्ते को ले जाओ बिल्ली को ले जाओ रेबिट को ले जाओ वो ठीक से उतर के का आ जाएगा काम काम करेगा तो जाऊँगी नहीं तो पता लगा को लफड़ा हो गया है ना तो पहले इन सभी शोध रिसर्च में पहले कुत्ते पे प्रयोग करेंगे खरगोश में करेंगे और उनको भेजेंगे जब दो चार बार देखा हँसने की तो जाके कुत्ता वापस आराम से आ गया तब बोले कि हम भी जाएंगे लक्ष्य का दिन आ गया सफलता का पूरा रिसर्च हुआ इतना पैसा लगा ये करा वो करा इतना फीस जमा कर रखी अब साहब बड़े सम्मान के साथ पहला यात्री पहुंच रही है एरोप्लेन में इतिहास में दर्ज डरते डरते सब भगवान का नाम लेके जा रहे हैं कई सारे तो मंत्र पढ़ते पढ़ते ओम तीन तीन तड़ानी जा क्या करो इतना डर लग रहा था एना? पहुंचे भैया और बड़े अच्छे मन से लक्षा डरते डरते चढ़ी जो भी हुआ खूब मजा आया नीचे उतर आई उतरने के बाद इनका इंटरव्यू आया सब माइक से लेके दौड़े बताइए बताइए कैसा लग रहा हाउ डू यू फील नाउ लक्ष्य आज पहली बार एयरोप्लेन से उतर के आई है सब लोग देखिए जनता फर्स्ट फर्स्ट लाइव फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट कट फर्स्ट टाइम आपको बता रही है आई की तरफ से लक्षा की तरफ से देख रहे हैं क्या बताना चाहती है लक्ष्य बोली देखिये बहुत ही मजा आया आसमान से दिखा ये दिखा वो दिखा और एक क्रू भी बहुत अच्छा था और एरोप्लेन में ठंडी भी अच्छी थी सब बढ़िया रहा लेकिन लेकिन क्या हो गया लेकिन यह हुआ कि अगर इस एरोप्लेन की यात्रा में समोसा खिलाते तो कितना मजा आता तो भाइयों मैंने देखिए लक्ष्य अभी अभी पहुंची है लेकिन इनके मन की बात नहीं हो पाई है मैं चाहूंगा जनता की ओर से कि वो कंपनी को बोला जाए कि इनको अगली यात्रा में समोसा सर्व किया जाए उन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं पैसे लाओ उनको तो पैसा चाहिए पैसा आ गया अगली बार समोसा आ गया सब कुछ हो गया उतर के आई उसके बाद पूछा आप क्या हुआ सब कुछ बढ़िया था लेकिन समोसा ठंडा था समोसा ठंडा था फिर अगली बार लेकिन समोसे के साथ चटनी नहीं थी फिर क्या हुआ अगली बार मैं बोर हो गई मेरा मन ही नहीं कर आप समोसा खाने का अब क्या हो गया मेरा तो इच्छा है ना वो आसमान में अरो जब ऊपर जाता है तो खिड़की खोल के कूदने की इच्छा होती है उन्होंने बोला कोई बात नहीं पैसे लाओ पैसे लाओ तुरंत रिसर्च शुरू लक्ष्य का वजन कितना अगर ये ऊपर से गिरेगा तो इसके लिए क्या किया जाए पांच साल के लिए अभी प्रोजेक्ट चालू हो गया है अभी लक्ष्य की इच्छा जो पांच साल के लिए पेंडिंग है और इसके बाद अब चला रिसर्च है ना तो क्या किया सकता है तो कितने एरियर को रोका जाए ताकि इसका वजन पचास किलो तो अगर सत्तर किलो एयर ऊपर हम रोक लेंगे तो उससे है ना ये धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे उतरेगी है ना टेक्निकली पेपर पहले पब्लिश हुआ उसके बाद उसका प्रोजेक्ट बना उसके बाद वो पैराशूट बन गया और रस्सी कौन सी लगेगी कपड़ा कौन सा लगेगा वहाँ रिसर्च कराओ ये कराओ वो कराओ इतना प्रेशर झेलने के लिए कपड़ा चाहिए कपड़े वाले को दिया कपड़े वाले भी बोले देखो नई रिसर्च के लिए हमारे नया मटेरियल आ गया है और वो रात दिन काम कर रहे हैं और उन्होंने बढ़िया कपड़ा बनाया जो फटेगा नहीं पैराशूट टेक्नोलॉजी बनी घड़ी कैसे करेंगे खुलेगा कैसे ये सब ट्रायल चल चुला के पाँच साल बाद वो तैयार हुआ और लक्षा को बोला कूदो बोले नहीं पहले कुत्ते को कूदाओ टांग टूट गई तो फिर कुत्ते को कूदाया कुत्ता जब रहता है और सोचता है बिना इच्छा के भी इतना कुछ बिना इच्छा के इतना कुछ अब भाई साहब सब कुछ बढ़िया हो गया और आपकी बार क्या हुआ पूरी है ना पूरी लगी है सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सब तरफ से लक्ष्य चढ़ी और बढ़िया पहुंची और बिल्कुल जूम करके कैमरा लगा रखे हैं पब्लिक देख रही है टीवी पर लोग लगे हैं अपना काम नाम छोड़ कर बच्चे चुप रहे है, देखने है ना चल रहा है पूरा कार्यक्रम और पता लगा लक्शा कूदी और ठीक से उतर गई बिना टांग टूड़े वापस आ गई और फिर इंटरव्यू आ फिर पूछा गया सब कह रहा बहुत अच्छा मजा आया इतना मजा आया आसमान से ये लग रहा था वो लग रहा था ये लग रहा था आप बहुत खुश हैं ना बहुत खुश लेकिन अभी लेकिन क्या हो गया समोसा तो ऊपर ही रह गया अब क्या किया जाए पैसे लाओ समोसा फिर से कैसे ट्रांसफर किया जाएगा कैसे दिया जाएगा क्या किया जाएगा पहले से पता है कि पिछली बार इसने समोसा खाया गरम चाहिए चटनी भी चाहिए गरम-गरम समोसा इसको यात्रा में कैसे खिलाया जाए तो कितनी गति से गिरेगी तो कितनी देर में नीचे पहुंचेगी सब कैल्कुलेशन तो सही से करेंगे लोग फिजिक्स सेमिस्ट्री पढ़ने वाले है ना अब वो कैलकुलेशन हुआ तो कहां पर जाकर एक इसको ऑनलाइन समोसे की डिलीवरी करानी पड़ेगी तो पीछे से एक आदमी पैराशूट लेके पहुंचेगा है ना और उसको ऑनलाइन गर्मा -गर्म समोसा रास्ते में देगा और चटनी लगा के देना जरूर तो नाराज हो जाएगी है ना और ये सब कर उरा के रास्ते में साफ एकदम बिल्कुल बीच रास्ते में समोसा सर हुआ है ना खाया गया ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ फिर नीचे पहुंचे सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद है ना फिर से पूछा गया अब क्या हुआ उसके पहले लोगों ने बोला लेकिन सभी ने बोल दिया कि आप कुछ ना कुछ लेकिन तो इसमें निकलेगा निकलेगा इस प्रकार से क्या हुआ ये जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं ये काम तो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं लक्ष्य जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं मतलब तो, समझे बिना जीने के लिए अब या जो भी हम काम कर रहे हैं आई काम कर रही है ये काम कर रही है वो काम कर रही है इसका उपलब्धि क्या है नेट गेन क्या है एक एक आदमी की मनमानी को पूरा करने के लिए हम तमाम पूरी धरती को बर्बाद भी करते हैं तो भी ये गारंटी नहीं है कि किसी एक आदमी की भी इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं क्योंकि इच्छा निरंतर है इस प्रकार से देखेंगे तो इस कार्यक्रम की भी कोई उपलब्धि है क्या उपलब्धि है कई तरह की सुख कहां हो गया कौन बोला सुख हो जाता रीति रामायण क्यों करना पड़ती कई तरह की सुविधा हमने इजाद कर ली पैकिंग मटेरियल बन गया चटनी को पैकेट में कैसे डालेंगे गरम कैसे रखेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा कैसे समोसा गरम रखा जाएगा तमाम तमाम चीजें हमने इसमें विकसित कर ली कई तरह की सुविधाएं और तकनीक हमने डेवलप कर ली क्या कर ली दूसरा दूसरा क्या हुआ बहुत बढ़िया दूसरा यह हुआ कि साइंस में विज्ञानवाद में भौतिकवाद में क्या हुआ तर्क बहुत ठीक से नियोजित करना सीखे हम तो यह देन है उसका दूसरा मुद्दा बना तर्क शक्ति विकसित हुई मानव में तर्क शक्ति के विकसित होने का यह काम बना ये सही से मूल्यांकन अपना किसी से लड़ाई नहीं किसी से परहेज नहीं तो कई तरह की सुविधाएं, कई तरह की तकनीक और कई तरह की है ना तर्क लगाने की शक्ति हर मानव में काफ़ी हद तक नियोजित हो गई एक समय आदमी उतना तर्क लगाता नहीं था है ना सब लोग नहीं लगाते थे मतलब कुछ लोग तो लगाते रहे तर्क की शक्ति तो जीवन में पहले से ही विश्लेषण को तर्क कहते हैं है ना लेकिन उस लॉजिक को किस प्रकार से आगे लगाना है चीज़ों के साथ वो हमारे अंदर इस इस भौतिकवादी जोड़ से निकल के आया तो एक बार जोरदार ताली भी विज्ञानवादियों की ये देन है ये ये वो भाग है जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं ये वो भाग है जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं ये वो भाग है जिसमें हमको काम करना है स्वीकार लायक नहीं है ऐसे ही इनके साथ भी एक वो भाग है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या हो गया धरती ये जो इच्छा पूर्ति कार्यक्रम का नाम है मनमानी है ना तो धरती बर्बाद हुई हुई या नहीं हुई धरती बर्बाद हो गई एक एक आदमी के मनमानी को पूरा करने के लिए एक एक ग्रह कम पड़ जाएं इतना सीरियस काइंड में धरती बर्बाद हो गई एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे इच्छा मुक्ति कार्यक्रम में एक आश्वासन था लोग इसमें जाते नहीं थे इसमें क्या आश्वासन था आज आप जितनी भी तरह की इच्छाओं को त्याग करोगे भगवान के नाम पे सरेंडर करोगे अगली शरीर यात्रा में या स्वर्ग में जब जाओगे स्वर्ग में जब जाओगे तो ये सारी इच्छाएं आपकी बिना पैसे के मुफ्त में पूरी होंगी तो स्वर्ग में सुख मिलेगा मरने के बाद सुख मिलेगा मोक्ष में सुख मिलेगा उस संभावना पे आज हमको नियंत्रित रखा जाए रह, रहना है ऐसा एक प्रपोजल बना तो बहुत सारे लोग स्वर्ग की कामना के साथ भविष्य में सुखी होने के लिए इसमें काम करते थे ठीक ये भाई साहब जब आए उन्होंने कहा क्या स्वर्ग क्या नरक जीना यहां मरना यहां है ना पैसे होंगे तो स्वर्ग यही बन जाएगा पैसे नहीं होंगे तो नरक यही बना हुआ है महाराज तो पैसे लाओ स्वर्ग यही बनेगा तो तमाम दौड़ जो उधर लगी थी वो सारे के सारे लोग अपना पूरा दुकान छोड़कर इधर आ गए अब स्वर्ग की बात कोई नहीं करता आज के जमाने में बोले स्वर्ग वही है सर माल है तो स्वर्ग है नहीं तो क्या माल है क्या स्वर्ग है है ना और विज्ञान ने भी देखिए विज्ञान ने भी आपको वो सब उपलब्धियां करा दी जो स्वर्ग में कामनाएं थी स्वर्ग के बारे में जो चित्रण करके रखा था ना जो कहानियों में जो चित्रण है कई सारे चित्रण है स्वर्ग के बारे में चित्रण है कि आप इच्छा करोगे खाने का सामान आपके पास आ जाएगा विज्ञान ने अभी कर दिया कि नहीं कर दिया आप इच्छा करिए खाने का सामान आपके घर ट्रेंग आ जाता है ये लीजिए स्वर्ग में एक बहुत सारा अच्छा आश्वासन है है ना परियां चोरा चौराहे पे नाच करती रहती है स्वर्ग के वर्णन में लिखा हुआ है जगह जगह चौराहे पे जो परियां हैं है ना परियां जानते ना परी लोक की वो सब परियाँ नाच करती हैं। विज्ञानवाद ने वो हकीकत में ला दिया आपके घर में ढेरों परिया नाचती है ना चैनल चेंज करते जाओ परी बदलते जाओ <laughs> ये वाली परी चाहिए तो वाली देखो वो वाली चाहिए तो वाली देखो काली चाहिए काली देखो गोरी चाहिए गोरी देखो है ना कल्चरल चाहिए नॉन कल्चरल चाहिए पूरे कपड़े में चाहिए आधे कपड़े में चाहिए जैसी भी परिया आपको चाहिए हो वैसा के लिए एक यंत्र बना दिया और यहीं से परियां आपके कमरे में बेडरूम में डांस करते हैं करते कि नहीं करते हैं? ये सब जो हो गया स्वर्ग हमारे घर में घुस गया तो हमारे संबंध आगे बढ़े या घट गए संबंध के प्रति जो आश्वस्ति थी शिष्टाचार बढ़ना चाहिए था वो बड़ा या घट गया घट गया ना तो शिष्टाचार भी हमारे इसमें कम हो गया शिष्टताएं अब घटना शुरू हो गई इधर बड़ी थी इधर घटना शुरू हो गई मैं दिल्ली में किसी के गया कहानी पुरानी है लेकिन घटना हकीकत की है तो उनका दिल्ली में एक बड़ा सा फ्लैट था बड़े शान से उन्होंने उनको रखवाया था बड़ा सा फ्लैट का मतलब होता है नौ बाय तेरह का हॉल था उनका कितने बाय कितने का नौ बाय तेरह को बड़ा सा हॉल बोलते हैं क्योंकि पाँच करोड़ का फ्लैट था है ना उसमें इतना बड़ा टीवी लगा था और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा सोफा लगा नौ फिट ये है दस फिट होगा इधर सोफा लगा हुआ है और इतना बड़ा टीवी यहाँ लगा हुए देखो कैसे उसको आप <laughs> तो हम लोग शिविर खत्म होने के बाद शाम को जाके घर में बैठे उनके साथ ही अब उनका इतना बड़ा लड़का है तो वो अंकल जी ने कोई टीवी चालू कर दिया कुछ कुछ है ना तो कोई पिक्चर चल रही थी इतना बड़ा लड़का आया तुरंत आया दौड़ते दोड़त दौड़ते जो चल रही थी जब चलने जब चलने तो जाते ठीक है एक समय आके बोलता पापा के आँख पर बोलता पापा आगे मत देखना मेरे को बोलता अंकल आगे मत देखना उनको क्या हो गया आगे मत देखना ये बहुत गंदी पिक्चर है मैंने पूरी देखी है इतना बड़ा लड़का क्या शिष्टाचार क्या शिष्टताएं बच्ची क्या चीज छुप गया क्या चीज आज बच्चों को पता नहीं आप देख लीजिए क्या हाल है हमारा है ना उनके शरीर में कोई अभी संवेदना नहीं है रस ही जगह कोई संवेदना नहीं है उनको भी हम वो सब चित्रण करा रहे हैं जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन हम मानव के बारे में कुछ रॉन्ग इनपुट ही उनको दे रहे हैं है ना एक पति पत्नी है वो बड़े बोर हो गए घर में होते कि नहीं होते हैं? बहुत सारे पति पत्नी बोर होते रहते हैं क्या करते हैं? बोर होकर दोनों बड़े प्यार से बात करते हैं। सुनो ये है ना ये पर्दा बहुत पुराना हो गया इसको बदल देते हैं। हाँ बदल दो तुम चाहो बदल दो मैं तो तुमको बदलना चाहता लेकिन पर्दे बदल दो <clears throat> आदमी किससे बोर होता है पर्दे से बोर होता है या आदमी से बोर हुआ है चूंकि आदमी नहीं बदल सकते इतना आसान नहीं है तो कम से कम सुनो घर में खा खा के बोर हो गए सुनो ना आज होटल चलते चलो चलो होटल चलते दोनों चलेंगे बोलते हैं खाने से बोर हो गए इसलिए होटल जाते हैं बातें तो वही करते हैं है ना जो करते हैं वो बोलने लायक नहीं है तो झूठ बोलते रहते हैं जो बोलते हैं वो करते नहीं है तो यहां पर भी वही फार्मूला है जो कर रहे हैं वो बोलेंगे नहीं पूछो क्यों जा रहे हो फॉर चेंज लिए जा रहे अरे ये बताओ किसी भी होटल में चले जाओ पूरी दुनिया के होटल में जाओ एक जैसी दाल क्या चेंज होता है उसमें एक जैसी दाल और अपने घर की दाल देखो रोज चेंज होती है कोई दिन नमक ज्यादा है, कोई दिन नमक कम कोई दिन जली हुई कोई कच्ची <laughs> आप बताओ कोई भी दो दिन दाल एक जैसी बनी नीतु तो दीदी बताना यहाँ तो रोज ही चेंज हो रहा है फिर चेंज क्या करना चाहते हो अरे जिसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं उससे तंग आ गए तो दूसरी कंपनी के साथ खाना खाना चाहते थे you know एम्बियस अच्छा होना, अच्छा होना चाहिए मतलब क्या हाँ लोग अच्छे होना चाहिए का मतलब क्या आस पास जो थोड़ा सुंदर सुंदर चेहरे बैठे रहने चाहिए भले ही वो वहां बैठी रहे मैं यहां बैठा रहू यहीं से खाता रहू चल तो ये राय ऐसे एक पति पत्नी बोर हो गए भैया क्या करें <coughs> बोले सुनो जी कोई पिक्चर दिखा दो जी ठीक है जी देख लो जी अब है ना साथ तो है ही निभाना ही पड़ता दोनों ही अपने अपने खर्चे से मतलब एक पैसा तो घर का ही है अपने खर्चे से टिकट कटा के पहुंच जाते हैं मल्टीप्लेक्स पांच सौ तो रुपये का टिकट कहा <coughs> का काई के लिए जा रहे हैं जो इच्छाएं है हमारे अंदर है हम तो पूरी नहीं कर पाए कम से कम किसी को तो करता हुआ देख ले ना उस इच्छा पूर्ति कार्यक्रम में चल दिया जी <coughs> चली पिक्चर अब पिक्चर चली और थोड़ी देर में पिक्चर में आ गई कौन मेन का मेन का मतलब क्या नाम उनका अरे कौन सी आती है आजकल आइटम गर्ल हा मलाइका का अरोड़ा उनके नाम दूसरे है ना कोई बबली टिंकी पिंकी क्या बोलते हैं मुन्नी ये वो फलाने फलाने आ गई अब डांस हो गया जी दोनों ने टिकट आए हैं और पिक्चर में बड़ा पति का मन लग गया है ना अब देखिए पत्नी अपने आप आस्था होती है उसी समय उसको याद है सुनो सुनो सुनो क्या हो गया क्या हो गया क्यों गैस की टंकी बंद करके आई नहीं <laughs> अबे तेरे गैस की टंकी अभी याद आ रही है अगर पति देव का बहुत मन लग जाए तो पति सहज है कि सहज? दोनों के बीच में विश्वास बढ़ रहा है घट रहा है है ना बड़ा मुश्किल से एक गाना खत्म होता है बड़ा मुश्किल से वो पांच मिनट का गाना है ना डेढ़ घंटे का लगता है गए अपने पैसे से ही थे अपने चॉइस से थे और डाउट हो गया पति पे देखो ये तुमको तो अरे बोले मैं उसको थोड़ी देख रहा था मैं तो ड्रेस देख रहा था बोले पेनी कहाँ थी उसने <laughs> कहाँ देख रहा था अरे गेटअप देखा करो पीछे का कितना स्टूडियो कितना अच्छा बना तुमको तो कोई आर्ट से मतलब ही नहीं है जो कर रहे होते हैं वो बोलते नहीं है क्योंकि वो बोलने लायक नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता आधे घंटे बाद पता लगा हमारे दूसरे भाई आ गए सल्लू भैया सल्लू भैया के आधे डांस वांस करते शर्ट वर्ट फेंकी खोल खा कर फेंक दी और अब पत्नी का मन लग गया अब पत्नी का मन लग गया तो पति सोचने लगा यार थोड़ा जिम जाता तो कुछ अच्छा हो जाता तो आज इतने बुरे हाल नहीं होते तो क्या हो गया शिष्टता हमारी इस कार्यक्रम में घटी हैं बड़ी हैं, आजकल तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सब ओपन ही हो जाना चाहिए सब तो यही तो आदमी इसी के लिए तो जीता ही है आहार निद्रा भाई मैथुन उसके लिए नशा उसके लिए पैसा उसके लिए ये वो ये सबको ओपन कर दो जी ये तो जनता का हक है क्या है ये आराम से आराम से इस प्रकार से ये दोनों कार्यक्रम में हम लोग चल के देखे हैं कि नहीं देखे हैं हाँ या ना आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ट्राई किया है कि नहीं किया क्या है इसके अलावा कोई ट्राई करते हो वो तीसरा रास्ता ही नहीं आपके पास अब कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं स्मार्ट जमाना है ना आजकल वो तीसरा ट्राई करते हैं तीसरा ट्राई क्या करते हैं कॉम्बिनेशन हाइब्रिड क्या काम शुरू करते हैं कुछ भाग इच्छा पूर्ति का और कुछ भाग इच्छा पूर्ति का ताकि आराम से जिंदगी चले एक हमारे मित्र हैं उनका दिन सुबह होता है घंटा भर आधा घंटा घूम फाम फूम करने के बाद अब भूख लगने लगती है उसके बाद उठते हैं तो यही संसार माया है कौन क्या लेके आया है है ना जिंदगी सब यही है सब हरी की इच्छा है यहाँ से शुरुआत होती ज़िंदगी की शुरू यहाँ से हुआ थोड़ी देर में नाश्ता आया नाश्ते में क्या आया है उसको मतलब नहीं संसार में है जो आया है वही खाया है हरी की इच्छा है यहां से खा पी के तैयार होके आदमी निकला घर से तो कौन सा सेट में शुरू किया है ना संसार माया है दुकान खोल के बैठा हूं लेकिन दुकान में कोई नहीं आया है काफी देर हो गया इंतजार करते करते लेकिन ग्राहक नहीं आया है संसार ये माया है ऐसी कैसी माया है कि यहाँ कोई आया ही नहीं है ना काफी समय बाद एक ग्राहक दिखाई दिया तो ग्राहक आया है यही देवता है देने वाले यही ना सीन चेंज हो गया थोड़ा दोपहर हो गई ना सीन चेंज हो गया अब सीन चेंज हो गया तो क्या हो गया फिलोसफी बदल गई अब बातचीत क्या हो रही सुनो देखो भैया ऐसा है अगर घोड़ा कहां से दोस्ती करेगा तो खाएगा गए क्या भैया इससे कम में परवड़ता है नहीं है ना उसको मालूम सो का माल सवा में बेच रहा है इसको भी मालूम कि टोपी तो बनानी ही बनानी है बातचीत क्या हो रही है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो संसार माया ईश्वर प्रभु सब गायब हो गया अब वो घोड़ा बन गया है ना और वो पैसा घास से बन गया और सामने वाला पता नहीं क्या बन गया सारी चर्चाएं बदल गई ठीक बीच में पैसे कुछ कमाए दो चार पांच छह बज गए सात बज गए थक गए अब क्या करें संसार में है है ना मित्र की याद आया है अब मित्र के घर पहुंच गए दोनों मिल गए ना जब मिल बैठे दो यार एक मैं और एक तू और एक संसार माया है गांधी जी ने कितनी अच्छी बातें की जरा बर्फ जरा और हमारे यहां वेद परंपरा में क्या बताया मैंने हमारे यहां वेद परंपरा में बहुत अच्छी बातें की है जरा लाना जरा टंगड़ी लाना टंगड़ी अरे अरे भाइया हमारे गांधी जी ने ये काम किया हमारे इतिहास में कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें लिखी संसार माया है संसार माया है, है ना अब क्या करें ठीक अब दोस्त ही है जो है ठीक उसके बाद चले भैया अब देखिए कितने सीन चेंज हो गए कितनी फिलॉसफी बदल गई रात हो गई माया मेहमान याद आने लगी उसके बाद कुछ हुआ सुबह उठ के फिर माया है अब ये क्या हो गया हाइब्रिड है ना एक में सच्ची मैंने सारी कहानी सच्ची सुनाई आपने आग देखी आग देखी कहानी दो गांधी के अनुयाई इतने बढ़िया बात करे उन्हीं की उदाहरण से लेकर मैंने एक भी बात अपने मन नहीं करी जो मैंने यहां ऑब्जर्व किया अरे वेद में नहीं लिखा रहे भाई वो आदमी की बात करे पुनः तुम यार वेद के पीछे को पड़ जाते हो वो मैंने गांधी भी लिया था पहले आराम आराम आराम से से आदमी ना। आदमी अभी देखिए कुछ यहां धक्के खाता है कुछ यहां धक्के खाता है कोई कोई मिलाते रहते हैं लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं इतना कह रहे हैं अपने को हाँ बताया है है है कि सब कुछ करना करना पर जो प्रकृति के साथ हो, हो, साथ हो हो संबंध उसके ठीक है ना सुना। हाँ सुना ठीक तो बात है मैंने कब बना किया अरे मेरे भाई उस बात को कंसिडर किया गया ये कहा गया कि धरती बर्बाद नहीं ताली बजाएगा बजाय पहले क्या ठीक है ना आप देखो जितना ईश्वरवादी चिंतन है सुनो थोड़ा थोड़े अच्छे से बात कर लेते हैं ईश्वरवादी चिंतन के पूरे इतिहास का हमको अध्ययन करना चाहिए उसमें कई सारी स्ट्रीम्स हैं है ना एक है भक्ति विरक्ति एक है देवी उपासना एक है कर्म कांड समझ गए आप वेद में ऐसा है। अरे भैया वेद एक परंपरा एक भाग है भैया अपन यहां बात करें पूरी मानव जाति की है ना पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं भक्ति विरक्ति एक परंपरा है उपासना एक विधि है कर्मकांड एक विधि है।, है या नहीं है आप किसी एक विधि के एक्सपर्ट होंगे जानते होंगे उसकी अच्छाई को जानते होंगे हमने कब बना किया इस पूरे टोटलिटी को हम समझने जाते हैं धरती बर्बाद नहीं होने दिया ये मैंने कहा कि नहीं कहा जब भी तो करी होगी ना करी हो मैं मना क्या कर रहा हूं जो बनाया हमने, वो इच्छा का नहीं है। अरे तू मैंने कब बना किया ये दो दिक्कतें आपने यहां रही आप समझिए बात को परंपरा में परंपरा का मतलब ध्यान है ना आपको यहां लिखा था कल कल्चर जो मिला है अपने को उसकी बात कर रहे हैं और आज का आदमी जो गड़बड़ कर रहा है उसको मैं अब बता रहा हूं उससे कोई वेद का अपमान हो गया ऐसा नहीं कर रहा हूं आज का आदमी किस प्रकार से चूर्ण चटनी की तरह इन सब चीजों को यूज कर रहा है वो बता रहा हूं महाराज आप क्यों सोच रहे हैं कि वेद का इंसल्ट हो रहा है क्या बताया हमने क्या बताया अभी एक मिनट रुक रहे आराम से आप बताओ अरे मेरे भाई वेद में मैंने बोला शराब पीने के लिखा मैंने बोला ऐसा लोग तो भैया वेद की बात कर रहे दारू पीने के बाद भी Hello. लोग तो आज एक मिनट शांति शांति शांति एक मिनट अरे भाई आप वेद के क्या है? पूरे सोल सोल कॉपी कौप, राइट आप ही पास से क्या एक मिनट एक मिनट आराम से आराम से आराम भाई उनका बात ठीक है उसको समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है आदमी अभी यदि किसी एक चीज से त्रप्त नहीं है दूसरी चीज से त्रप्त नहीं है उसको हाइब्रिड भी करता है है ना आज तमाम तरीके हम जो ईश्वरवादी चिंतन वाले लोग हैं भौतिकवादी तरीके से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अभी हाइब्रिडेशन है कि नहीं है क्यों कर रहे हैं हम ये सब क्योंकि हम सफल नहीं हो पाए एक सिद्धांत से नहीं हुए दूसरे सिद्धांत को मिलाते हैं दूसरे से भी नहीं हुए तीसरा मिलाते हैं कुछ ना कुछ हाइब्रिड करते रहते हैं हम ये नहीं कह रहे कि जिसको आप बात कर रहे हो वो गलत हो रहा है मैं तो दारू पीने वाला बात मैंने जो बताया या अपने आंख देखी बात बताया गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी गांधी आश्रम में बैठ कर है।, है ना गांधी के ऊपर चिंतन चलते समय आइसक्रीम ढूंढते आइस ढूंढते आइस क्यूब तो ये हमारे मानव जाति में जो फैला हुआ विसंगति इसको बताऊं कि नहीं बताऊं हम सब अपने अपने मन से किसी भी चीज को यूज करके किसी भी चीज को यूज करके उसको हम किस प्रकार से यूज कर लेते हैं और क्या हम अपना घटियाबंद हम दिखाते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो ये अपने को समझ में आना चाहिए अरे वो सब छोड़ो ऐसे नहीं करिए हाष भैया देखो सभी औषधियों में अल्कोहल की मात्रा रहती है जरूरत पड़ती है उसकी ठीक है भाई हो गया ना क्या करें आप बताओ ओह हो दारू भी अच्छी चीज प्रकृति में एलकोल नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती इसका कोई सदुपयोग होता है या नहीं होता है होता है भाई, इसका दुरुपयोग भी होता है एक मिनट समझ लेते हैं दुरुपयोग का मतलब कि नशा करना है नशा का मतलब होता है बहकना है नियंत्रण छोड़ना है यही है ना, है ना? और सदुपयोग का मतलब होता है उसका कोई आंशिक भाग दवाई के रूप में यूज़ होता है जैसे सारी औषधियों का गुण का संरक्षण करना होता है तो एल्कोहल में डीप कर करके रखी जाती है सालों साल आप कोई दवाई बनाते हो उसमें कोई भाग एल्कोहल डल जाता है दवाई में काम आती है दवाई में काम आता है स्वास्थ्य के लिए होता है है ना और ये नियंत्रण के लिए होता है और नहीं तो दुरुपयोग करना है तो यह करिए अभी यह शब्द से हमको क्या परहेज हो सकता है मानव समझदार होता है तो सदुपयोग करता है मानव ना समझ होता है तो दुरुपयोग करता है इसका किसी वेद से क्या लेना देना है किसी देवता से इसका क्या लेना देना है हमारी समझ से लेने देना है ठीक है ना ये बात यह बात समझ में आ गई इस विधि से क्या हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं इस विधि से यह हुआ कि इन दोनों विधाओं को मिलाकर भी हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे यह कह रहे हैं ना यह हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सब भी करते हैं मैंने तो किया ही है दोनों मिलाकर चलती हैं। तमाम तरीके से हम प्रयास करते हैं कि कोई देवता नाराज ना हो जाए और पैसे भी आ जाएं, है ना यह भी करते हैं ठीक तो इसका मतलब यह निकला कि दोनों ही विधाओं में अभी अपन पूरे नहीं पढ़ पाए क्या नहीं पढ़ पाए इच्छाओं का ये जो प्रॉब्लम था इच्छा मुक्ति इच्छा पूर्ति दोनों ही कार्यक्रम हमारे लिए सफल नहीं है क्योंकि सफल क्यों नहीं हुए इसमें कुछ प्लस हैं धरती बर्बाद नहीं हुई आदमी की उम्र 100 साल 150 साल 200 साल तक रहे आप कम खाना खाएंगे तो आप ज्यादा जीते हैं है ना तब तपस्या उपासना करते हैं लोग आवेश पर नियंत्रण करने का काम करते हैं तो दिखाइए कि आदमी को उम्र ज्यादा बढ़ जाता है 100 साल 150 साल दो साल तक इतिहास है धरती बर्बाद नहीं है तो आदमी का शरीर भी स्वस्थ रहता है ये इसकी प्लस पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट क्या है परंपरा नहीं बनी संबंध का तृप्ति नहीं हुआ इसी प्रकार से यहां पर बहुत सारी सुविधाएं तकनीक बनी जैसे आज से दो साल पहले का आदमी हजार साल पहले का आदमी के घर में कुल सामान कितना होता था दो सामान चार सामान छह सामान हम ही छोटे थे उन्नीस सौ में तो हमारे घर में कितना सामान था हमको पता है कैटेगरी बनाओगे थे कुछ बर्तन थे कुछ रजाई थी एक खट, एक दो खटिया थी एक दो कुर्सी थी नमस्कार इतने सामान था ना रजे गादी खटिया बर्तन भांडे है ना अभी हम देखेंगे तो घर में कितने तरह का सामान तो ये हमको समय है जब हम बिल्कुल अपना पराया छोड़कर ये अपना बिल्कुल मोह छोड़कर हमको बैठ के बात करना चाहिए सुनना चाहिए जो अच्छा है उसको स्वीकारना चाहिए खुले मन से और जो कमी हैं उसको भी स्वीकारना चाहिए खुले मन से ताकि हम आगे की तरफ सोच पाएं ये तो कट्टरता है एक प्रकार की ये कट्टरता की बात है किसी का अपमान अपने को करने का अधिकार नहीं हमने तो कभी नहीं किया हम तो ये बता रहे हैं कि मानव में किस प्रकार का है ना ये विसंगतियाँ बनी हुई है ये विसंगता बनी हुई है एक आदमी कल ही मैंने कहा कि प्रकृति प्रेम की बात करता है मानव से घृणा करता है यह विसंगति है यह संगीत है आज पर्यावरण प्रेमी जितने लोग हैं उन्हीं के कारण पर्यावरण पर ज्यादा संकट है एक शहर था मान ली हिंदुस्तान में शिमला जब तक किसी को पता नहीं था पर्यावरण प्रेमियों को तब तक शिमला का एक क्लाइमेट था बर्फ था पानी था सब कुछ था हमने देखा जाके कि वहां सब कुछ था है ना हम भी गए देखने कौन जाते हैं देखने पर्यावरण प्रेमी सारे देश भर के पर्यावरण प्रेमी शिमला पहुंचने लगे अब शिमला में बर्फ भी नहीं है पानी भी नहीं है पिछले साल शिमला सूखा ड्राई हैया वो पर्यावरण प्रेमी होते हैं उनका प्रेम इतना ही है अभी सेंसिटिव होगा कभी जाएगा नहीं गाड़ी लेके वही ब्रेक, ब्रेक है उनके लिए ठीक तो बात उनको अपने रूटीन से ब्रेक चाहिए पत्थर चाहिए पहाड़ चाहिए झाड़ियां चाहिए नाले चाहिए नदी चाहिए कोई नई जगह चाहिए ना महानगर से ब्रेक चाहिए बाइक माइक माइक माइक ले लीश हाँ चालीस परसेंट एरिया उसने अपना बैन कर रखा है हैदार है, ना है, चलो। है ना? तो हमारे लिए ये सब डेस्टिनेशन बने हुए हैं घूमने फिरने के हमारे मन में कोई प्रकृति प्रेम और जो प्रकृति प्रेमी होते हैं अगर होते हैं तो वो पर्यावरण के लिए संकट नहीं है अरे तो ठीक है ना हाँ फिर वही बात फिर शब्द में अटक गए? नहीं नहीं हाँ इस तरह के जो प्रकृति प्रेमी ऐसा बोल देता हूँ आपकी खुशहाली के नहीं, लिए नहीं वो बात नहीं है आप जैसा इस तरह के प्रकृति प्रेमी पर्यावरण का संकट खड़ा कर रहे प्रकृति प्रेम शब्द यूज करना उसको बिगाड़ना हो गया शब्द को बिगाड़ना ही हो गया ना हाँ प्रकृति को बिगाड़ दिया बंदो वो नहीं, नहीं, प्रकृति प्रेमी है ही नहीं मैं ये बोल रहा हूँ मैं भी यही कह रहा हूँ नहीं आपने बोला जो प्रकृति प्रेमी है वो पर्यावरण के लिए ज्यादा बड़ा संकट है इससे मैसेज यह जा रहा है कि जो पर्यावरण को प्यार करते हैं वो उसके लिए बड़ा संकट है बिल्कुल अभी देख लीजिए जो मैंने कहा वो मैंने कहा ही है आज थोड़ा ध्यान से सुनना भैया पेड़ काटना अपराध है हाँ या ना मैं ये कहता हूं कि पेड़ समझे बिना लगाना भी अपराध है अगर हम समझे नहीं हैं जिस प्रकार से हम पेड़ प्लांटेशन कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से धरती में अपराध है आप पेड़ लगाकर धरती के संकट को बचा ले जाओगे ऐसा मानना अपराध है क्योंकि पेड़ और उसकी प्रजातियां किस वनस्पति कहां पे कौन सी लगनी है ये डिपेंड करता है उस जगह के उपलब्ध मिनरल खनिज के ऊपर डिपेंड करता है जो खनिज वहां पर उपलब्ध नहीं है उसके अनुसार यदि आप पेड़ लगाते हो तो ये प्रकृति प्रेम जो है एक प्रकार से घातक बनता है प्रकृति के लिए ही हमारे लिए तो समझे बिना प्रेम ज्यादा खतरनाक है, है ना तो समझे बिना प्रेम खतरनाक हाँ। है समझ के करेंगे तब ठीक हाँ। है जैसे समझे बिना जैसे मैंने बताया ना कि अब अपन हर जगह जैसे रेगिस्तान को नकलीस्तान बनाने जाते हैं अगर समझे नहीं है तो बिना समझ के रोशनी में अगर देखते हैं तो ये काम तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझते नहीं है तो इस काम से घातक परिणाम आते जैसे किसी जलवायु में किसी वातावरण में कोई एक तरह का खनिज होता है वहां पर उस खनिज के आधार पर वहां की वनस्पति होती है वनस्पति का सीधा संबंध उसकी खनिज की मात्रा पर डिपेंड करता है खनिज के प्रकार पर डिपेंड करता है इसीलिए आप देखोगे कि प्राकृतिक रूप से जो भी जंगल लगता है वो एक अपने तरीके से सजा हुआ होता है है ना अगर हमको प्राकृतिक व्यवस्था दिखती नहीं है हम समझे नहीं रहते हैं तो ये सारा जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं घातक बन जाता है आज भी आप देख ही रहे हो कि हमने अपने मनमानी के पेड़ हर जगह लगा दिए उसमें हमारा ह्यूमन एफर्ट नेचुरल एफर्ट वो सारा संकट में दाव में लगा हुआ है जैसे एक उदाहरण के लिए बात करेंगे अगर हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसी क्लाइमेट में हमारे खाने पीने की कोई चीजें प्रकृति में उगती हैं हमारा शरीर उन्हीं को खाने पीने के लिए बना हुआ है उसके लिए उसका ज्यादातर ज्यादा कॉम्पेटेबिलिटी है इसकी तो एक जलवायु में अलग चीजें थी दूसरी जलवायु में अलग चीजें भौगोलिक परिस्थिति बदलने से और अलग अभी इन सबको हम ठीक से समझते नहीं है हर जगह हमको क्रिसमस ट्री लगाने हैं, हर जगह हमको आम के बाग लगाने हैं, हर जगह हमको कुछ लगाने हमको कुछ लगाने ये ट्री लगाने वो ट्री लगाने इसको मैं कहता हूं अधूरापन इससे सहमति भाई सहमति है या नहीं बताओ तो इतना ही अधूरी समझ के साथ तो पर्यावरण प्रेम भी बेकार है ठीक है आदमी के साथ भी बेकार आ, है है इतने कहने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये लोग जब जाते हैं अब सुनिए एक बार जब ये लोग जाते हैं इनसे पूछो कहा जा रहे हो तो बोलते हैं हम नेचर लवर है ऐसा भाषा वो लोग करते हैं फॉर्चुनेटली नेचर लवर को भी वहीं जाना पड़ता है जहाँ ऑलरेडी भीड़ की भीड़ में उठा के जा रही है उसका क्या इलाज है मैंने बोला भूटान ने 40% हिस्सा बैन कर दिया अपने देश का वहाँ वो जंगल नहीं काटेंगे वहाँ वो पेड़ नहीं काटेंगे वहाँ कोई इंसान जाएगा नहीं ये पर्यावरण प्रेम का एक नमूना है या, या वो है या जितने मर्जी लोग बदरी के चले जाए सड़क तो बड़ी चौड़ी कर दो ये कौन सा प्रकृति पर्यावरण प्रेम तो ये कह रहा भाई हाँ यही बात हाँ मैं भी एक है आपने बोला ना कि प्रकृति प्रेमियों ने ज्यादा समस्या खड़ी कर दी अरे इस तरह के प्रकृति प्रेमी ने भाई ठीक ठीक क्या हो जाता है भाई आप लोगों को एक बार क्या हुआ एक मेरे को घटना याद है कि सुना देता हूं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक शिविर हमारा होने वाला था तो शिविर था प्रिंसिपल लोगों का 100 प्रिंसिपल आने वाले थे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शिविर था तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया तो वो जहाँ एक इंस्टीट्यूट था वहाँ रुकाया गया वो केयरटेकर जो था वहाँ का खाना खिलाने वाला वो मेरे को शाम को मिला बोले सर खा लो सर आज खा लो सर कल से तो मुश्किल है मेरे को क्या हो गया बोले सर आपके साथ बड़ा गलत हुआ मैं क्या गलत हो गया आपकी एक तो उम्र भी कम है इसलिए मेरे को दया आ रही मैं क्या तू इतनी दया क्यों कर बता दे देते क्या हो गया बोले सर सौ प्रिंसिपल आने वाले हैं मेरे को बीस साल हो गए यहाँ पे ये प्रिंसिपल किसी की सुनते ही नहीं है ठीक आप कैसे कल क्लास करोगे ये तो बड़ा मुश्किल है मैंने कहा ठीक है भाई और बोले एक और बात सुन लो कल जो आने वाले हैं ना वो सब उधर के आने वाले कौन सा भा नाम था क्या नाम उस जगह गर? का हाँ खानदेश की तरफ से आने वाले बोले वहां के लोग भे नाम बताओ भंडारा भंडारा है ना हाँ भंडारा के लोग आने वाले वो तो और ही खतरनाक है मैं बोला ठीक है अब जो किस्मत में लिखा हो तो हो गई यार अब क्या कर सकते हमारे पास क्या कई तरह के फॉर्मेट हम बना लेते तुरंत हमने क्या करा आग लेते हमको थोड़ा इनपुट मिल गया तो मैंने कहा कि देखो ये सब डायलॉग है आप लोग अब हम लोग आपस में मिलके बात कर सकते हैं बोले ठीक पक्का बोले ठक्का एक तरीके से हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया हमारे पास कई तरह के प्रेजेंटेशन है हर शिविर देखो अलग तरीके से चलता है हम जो आंकलन कर लेते हैं किस तरह के लोग हैं उस तरीके से चला देते तो उसमें इतने इतने मक्खन जैसा शिविर चलाए शब्दी तो ठीक से यूज़ करना है तो पूरा दिन चल गया एक भी आदमी को कुछ बोलने को मिला ही नहीं है ना बिल्कुल सटीक भाषा जैसे अभी मैंने बोल दिया पर्यावरण प्रेमी तो गड़बड़ हो गया ऐसी गलती मैंने मानी क्या? <laughs> तो आ, बड़ी सटीकता के साथ मैंने शिविर किया क्या समझ में उनका आया नहीं आया मुद्दा नहीं पूरा दिन निकल गया शांति से वो बीच बीच में कैरेक्टर आगे देखता बोले इतनी शांति कैसे मैं कहते तेरे किया हुआ यार दूसरा दिन भी निकल गया तीसरे दिन क्लास शुरू हुई एक आदमी खड़ा हुआ तो क्या समझते हैं आप यहीं से शुरू किया तो आप क्या समझते हैं? मैंने कहा जो समझते हो तो बता रहे तो क्या हम बोलेंगे नहीं तो हमने कहा कब मना किया बोलो नहीं तो आप क्या साथ है हम बोले ही ना तो मैंने कहा हमने तो कभी मना नहीं किया बोलो ना क्या बोला नहीं, नहीं नहीं आप चाहते क्या हो आप ही बोलते रहोगे हम सुनते रहेंगे ऐसा नहीं होता है हम भी प्रिंसिपल हैं हमने भी इतने साल गुजारे इतनी चीजें समझी है और आप हमको बोल नहीं देते ना मैंने कहा यार बोलना भाई तो नहीं, नहीं बोले क्या फिर ये हुआ पंद्रह मिनट चला फिर सब लोगों ने पकड़ लिया उसको पकड़ के बाहर ले गए उसी के दोस्त किया तू बोल तो सी क्या बोलना तेरे को तो ये सब चीजें होती रहती है कोई दिक्कत नहीं है ये सब ये सब एक भाग है इसका इससे हमको कोई परेज नहीं है बल्कि अच्छा है हमारे को ध्यान जाता है कि किस किस प्रकार से हम लोग कहाँ कहाँ अपना मोह बंधन बना के रखे हुए हैं भाषा से नाम से जाति से किताबों से आदमियों से इससे उससे हमने अपने आप को कितना कट्टरता बन गया है हमारे अंदर कि वो शब्द को सुनकर हमारे को ऐसा लगता है कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है।, है ना तो ये सारी चीजें हैं ये जानने के लिए अच्छा अवसर है लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है लंच ब्रेक हो गया हो गया क्या भैया घंटी नहीं सुनता मैं इधर के सारा सुनता हूँ लेकिन अभी उत्तर नहीं हुआ है कि अगर ये भी सफलता को नहीं ले जा पा रहा है ये भी नहीं ले जा पा रहा है तो क्या हम करें जिससे कि सफलता को पहचान पाए उस पर हम लोग बात करेंगे लंच के बाद पूरी तैयारी से आइए इसके अलावा यदि कोई रास्ता हो आपके पास तो पहले आपको सुनूंगा उसके बाद हम है ना आगे की बात करेंगे धन्यवाद नमस्कार